श्री राम शाम बुलवन हरि लाल की जय श्री राधा गिरीदिहारी भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथि की जय श्री नाय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय हृ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हर हर हरि गोविंद जय जय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 लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलग तम बाम तम जगत् विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तोत तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतनदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरो वैष्णवाई श्रीरूपम श्री साग्र जा सह गणुनाथ सजीव साध्व सूत सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा प सहगण ली विशाखाविता आजान लिभुज कनकावदीर्तन पितरौ कमलायताक्षंभरौ द्विजरौ युगधर्म पालौ वंदे जगप्रियकता श्रीराधा प्राण केश चरण यासाध्या प्रेमसेवा सास्या ब्रिजचरिता लौल्य साया मधुना मानसी मेवा भाव्यागांथ ब्रृजमचल नैतिकौमी उल्लवल पल्लव पानोक नौमी समल मल हरिशुकोल कल तो पत्ता नाम भ्यो भ्यो नमो नमः लाल वाक्य कृपांगल श्री श्री भावनासार संग्रह लीलास्मरण ग्रंथ जिनमें अनेक आचार्यों के द्वारा अष्टालीन लीला चिंतन में जो दर्शन किए गए उस की अभिव्यक्ति उनके अपने अनुभव की अभिव्यक्ति उन सारी अभिव्यक्तियों को एक साथ एक जगह पर ऑल इन वन पोजिशन में जैसे एक ही ग्रंथ में सारे ग्रंथों का निचोड़ आ जाए इस प्रकार से जहां उस रस को प्रस्तुत किया गया श्री कृष्णदास जी महाराज उनके द्वारा श्री ता कृष्णपादक श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज मानसी गंगा के उनके बड़े अनेक अनेक गुण रहे अनेक अनेक उनकी लीलाएं रही जिन्होंने श्री राधा माधव के जल के लिए लीला में प्रिया जी का नूपुर मानसी गंगा में गिर गया और प्रिया जी कह रहे मेरा नूपुर गिर गया है और तीन दिन तक श्री हैत्पाल सिद्ध बाला वे श्री मानसी गंगा में भीतर गए और निकले नहीं उस समय मानसी गंगा में बहुत सारे बड़े बड़े कछुए थे किसी किसी ने किसी ने समझा के बाबा को लिया प्राय ऐसा हो जाता था ऐसी बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं दुर्घटना पहले कि किसी कछुए ने उनको पकड़ लिया है और दबा लिया कछुआ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं बड़ी मुश्किल से छोड़ता है और तीन दिन के बाद में बाबा ने से श्री प्रिया जी का नूकू ढूंढ करके प्रिया जी को दे करके चरणों में पहना करके और श्री प्रिया जी ने परम आनंद होकर के जिनको बीड़ा प्रदान किया हाथ में बीड़ा ले करके तो निकसे और बीड़ा को अपूर्व श्रींगा आनंदित हो रहा है और जितने भी रसिक जन भक्तगण थे उनको भी उसमें से किनका किनका कहीं प्रसाद बांटा वो उसका आस्वादन करते हुए विराजमान हुए यथावस्थित जिन्होंने श्री प्रियालाल की लीला का जल के लिए लीला का श्री मानसी लंगा में जो जल के लिए लीला का जिन्होंने दर्शन किया ऐसे इसलिए विशुद्ध बाबा होकर के विराजमान को सिद्धि की प्राप्ति हुई श्री लाला बाबू उन्हीं के बरनाम में जो लाला का मंदिर है श्री लाला उन्हीं के ही कहीं आश्रित होकर के विराजमान हुए ऐसे दिव्य श्री कृष्णदास बाब इतने बड़े व्यापारी जमीदार अपनी दुकान पर बैठे हैं और कोई भुवन उनसे कह रही है कि जल्दी से मुझे पैसा दे दो मेरी धुलाई का अमार बेला गेल। मेरी नाव जो है वो निकल जाएगी फिर नाम निकल जाएगी तो फिर दोबारा जब नाव लगेगी तब जाऊंगा आप देर हो जाएगी और ये बाकी ही जिनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया परिवर्तन का एक अंश बन गया ओ तुम भी गल अमार भी गल तेरी भी नाम निकल गई मेरी भी नाम निकल जाएगी इतना समय बीत रहा है मेरा और केवल उस धोबिन के इन वचनों को सुनकर के मेरी नाम निकल गई मेरा समय बीत गया और इसी वचन को सुनकर के इसी वचन को जीवन का एक सूत्र वाक्य बना करके तुरंत ही सब कुछ छोड़ करके शुभ नाम चले आए और अपनी जितनी भी संपत्ति थी सब श्री लाला बाबू को ठाकुर जी कृष्णचंद्र भगवान उनकी सेवा में ही प्रवुत्त कर दी सबको लगा दिया इतनी बड़ी जायदाद कि उस जायदाद के रंग जी का मंदिर श्री रंगनाथ का जो मंदिर है बड़ा वो मंदिर भी लाला बाबू की जमीन की लीज के ऊपर था और जब रंग मंदिर बना तो लाल की जमीन का कुछ भाग रंगजी के मंदिर की जो चार दीवारी है बाहर का जो परकोटा है उस परकोटा में कुछ दब गया आदमी तो परकोटा टेढ़ा हो रहा था तो परकोटा सीधा कर लिया बना लिया इस बात को लेकर के बहुत दिन तक मुकदमेबाजी भी चली फिर बाद में कहा अरे ठाकुर जी की काम तो आ रहा है जान तो लाला का जो मंदिर का जो एक कोना जो है वो जरा सा दबता है उससे रंगजी के परकोटा के अभी वर्तमान में भी उसके बगल से रास्ता गई है तो उसको लेकर के बड़ा विवाद भी चला है श्री लक्ष्मी सेठ जी ने अपना सर्वस्व लगा करके मथुरा का श्री द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर इनकी रचना की मथुरा में जो जहां द्वारकाधी का मंदिर है उसके पीछे वाला जो भाग है वहां पर चौबों की बगीची थी तो उनने कहा कि ना हम अपनी बगीची भी बेचते हैं देते हैं खरीदने के लिए बहुत प्रयास किया बोले भाई जो दाम लोगे वो मांग लेंगे दे देंगे उनके अच्छी बात है इतना दाम ठीक है इसको चांदी के सिक्कों से ढक दो जितनी जमीन ढक दो उतनी जमीन तुमको दे देंगे तो चांदी के सिक्कों से ढक दिया क्या जमीन उस बगीची को खरीदने के लिए छोटी सी बगीचे और उसे वो मंदिर ठीक नहीं बन रहा था टेढ़ा हो रहा था तो चांदी के सिक्कों से वो उस बगीची की जमीन को पूरा ढका ढकाश चौबीस ले जाओ तो। इतनी उदाहरण तो ना हमने ढकने की बात कही अब चार सिक्कों के बीच में जो जगह है वो बाकी रह गई इसको भी ढको तो मानेंगे उसको भी ढका गया सिक्कों से और फिर वो जलासी जो बगीची है वो जलासी बगीची फिर श्री लक्ष्मीचंद जी ने खरीदी वो खरीद करके और फिर उसके ऊपर कहीं वो मंदिर का जो थोड़ा सा हिस्सा टेढ़ा हो रहा था फिर मंदिर सुंदर सुवस्थित होकर के वो मंदिर बनाया गया तो इतने भगवत सेवा के लिए इतनी उदारता भी विराजमान जिस समय रंगजी का मंदिर बना उस समय मजदूर उनके साथ में स्वयं लक्ष्मीचंद सेठ वे भी मजदूरी करते और खम्भाओं को उठाते और खंबाओं को उठा करके श्री बारहदरी श्री पोहानाथ की बारहदरी लक्ष्मी नारायण की बारहदरी जो भी है पोहानाथ उन सब की बारहदरी में वहां पर अपने हाथ सेवा करते थे मजदूरी भी अपने हाथ से करते थे और जो सब मजदूरों को चना मिलते थे वही चना लक्ष्मी चंद भी लेते थे इतनी सेवा सेवा भावना अपने हाथ से सेवा करें श्री लक्ष्मी सेठ उनसे कही लाला बाबू उनकी थोड़ी सी खटक गई मुकदमा बंदी चली तो खटक भी गई उस पर उस परकोटा की जमीन को लेकर के बाद में वो कहीं उन्होंने छोड़ दी परंतु मन में कांटा था एक दिन श्री लक्ष्मीचंद चंद सेठ जी श्री लाला बाबू वे गुरु के पास में आए और गुरुजी से बोले बोले गुरु रात को बड़े अद्भुत अद्भुत सपने आते हैं यानी कैसे उल्टे सीधे सपने आते हैं इतना भजन करते हैं और उल्टे उल्टे सपने आते हैं बोल तो कहीं अन्न दोष बना होगा पता लगा कि मदन मोहन जी की ब्यारू उस दिन इन्होंने वहां बैठकर के प्रसाद पाया था तो गुरु जी पूजा क्या खाया था बोले मैंने तो महाप्रशांत दिया है मन का पता लगा उस दिन बारू में जो भेंट आई थी जिससे वो बारू श्री ठाकुर जी का भोग बना वो किसी बेश्या की उसके यहां से भेंट आई तो कहीं उसके कारण विचार में कुछ अंतर आ रहा है जैसा अंग वैसा मन जैसा मन वैसा कहीं भजन की स्थिति हो जाएगी उसमें कहीं अंतर आ जाएगा गुरुजी ने डाटा बोले प्रसाद कितना लिया बोले बैठकर के आनंद से दाप करके लिया प्रसाद बोले नहीं लेना था तो किन का लेते दाप करके क्यों लिया पूरा पेट भर के क्यों, क्यों खाया ठाकुर जी में सामर्थ्य है उनके तो सभी जीव हैं इसलिए ठाकुर जी को सब वस्तु तो स्वीकार्य है ठाकुर जी को सब दी जाती है परंतु तो तुम जब व्यरक्त तो हो गए हो लगोटी ले ली है तब तुमको तो थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहिए था का मात्र लेना चाहिए था पेट भर के क्यों खाया माधुकरी करो कर? फिर माधुकरी करके भजन में बड़ा सुंदर दृष्टा श्री लाला बाबू जी की हुई लालू बाबू पर धन्य होकर के विराजमान एक दिन गुरुजी के पास में गए ला लो कृष्णदास सिद्ध कृष्णदास तात्पाध्य मानसिक जो सिद्ध बाबा इस ग्रंथ के संकलन करता उनके पास में गए और उनसे जाकर कह रहे हैं यानी क्या बात है भजन करने बैठते हैं माला हाथ में आती है सब ठीक है परंतु मंजन उचाट सा होता है भाव भाग भाव कुछ ऐसा उचाट सा होता है भजन में मन नहीं लगता क्या बात है वो तुम्हारे मन में कोई गांठ होगी उस गांठ को खोल दो विचार करना कौन सी गांठ है तो एक दिन ध्यान कर रहे हैं कि भजन में मन क्यों नहीं लग रहा है तो ध्यान आया और तो कोई गांठ है नहीं श्री लक्ष्मीचंद चंद सेठ जी के साथ में थोड़ी सी अदावट है टीढ़ापन है तो हमारी जमीन उन्होंने पे बात हो गई है सब हो गया पर तो रहमन टूटे पर जोड़े गांठ पड़ जाए प्रेम का धागा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे फिर ना जुड़े और जोड़े गांठ पड़ जाए थोड़ी तो सी गांठ है श्री सिद्ध ने उस समय आदेश दिया बोले यदि गांठ है तो एक काम करना उनके यहां पर जाकर के माधुर्ण ले आना अब सुबह लक्ष्मी चंद्र जी के यहां पर क्षेत्र बता लक्ष्मी चंद्र जी अपने हासे भी कभी कभी बैठ जाते थे क्षेत्र बांटने के लिए तो किसी घुमास्ते ने कहा कि लाला बाबू आ रहे हैं बेरक्त बेश है लगो अचला पहन रखा है बाबा जी बेश है सिरमोड़ा हुआ और वे आ रहे हैं संतों के बीच में तो लक्ष्मीचंद सेठ ने तुरंत ही जो आदमी क्षेत्र बांटने के लिए बैठा था उसको हटाया तू तो हट जा मैं बैठता हूं और जब दोनों सेठ जी आगे सामने मिले श्री लाला आए तो ने बिल्कुल निर्मल चित्त होकर के अभिमान त्याग करके श्री आधे श्याम ऐसा कहकर के जो माधुकरी मांगी श्री लक्ष्मी सेठ जी ने परीक्षा करने के लिए जैसे सबको आधी रोटी देते थे ऐसे रोटी तोड़ करके उसमें से आधी रोटी इनकी झोली में डाल दी और इन्होंने उसी समय झोली में से निकाल करके वहीं खड़े हो करके, और जो मुंह में खाए और आधे शाम करके चल दिए वहीं खाना शुरू कर दिया और आधे शाम कह करके फिर चल दिए हृदय की सारी गांठ खुल गई और लीला जो है उनका स्परण स्पुर हुआ ऐसी दिल की ये कह रहे हैं कि मुझे घसीट करके ले जाना इतनी तो रज जो है उनको रज को उनके मस्तक के ऊपर डाल करके जब प्राप्त हुए तब भी रज जो है वो रज को रज का स्पर्श कराते हुए उनको ले गए ऐसे जो आ, जो शाहजी के बंधन में शाहजी वे भी ललित किशोर के वे भी इसी तरह से जगह जगह पे बैठा करके धरती में रख करके ब्रिज उठा करके उनके ऊपर और फिर ले गए इसीलिए उस स्थान का नाम रेतिया रेतिया यमुना जी की रेती थी रेती उनके शरीर के ऊपर बराबर डाली गई वो रेतिया बाजारी के था तो वो रेतिया बाजार उनके ऊपर रज उनके ऊपर तो ब्रजरज की ऐसी तो सिद्ध कृष्णदास तात्पात उनकी अनेक अनेक और धाम अपूर्ण रूप से विराजमान भजन की और त्याग अपूर्ण रूप से उनमें लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कल 321 सौ में एक श्लोक हो गया था उस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं श्री राधानी जितनी भी राधानी की आप श्री नंद भवन में पहुंचे हैं रसोई की तैयारी हो रही है और श्री यशोदा जी परम स्नेह के साथ में सब राधिका और जितनी भी सखी गण हैं, उन सबों को आनंद पूर्वक कलेवा करा करके उनका लाल करके कलेवा करा करके अब उनसे कह रही हैं कि बेटी जल्दी जल्दी तुम ये ये काम कर लो और सबको काम काम काम बता रही है So, बिंधे से बिंध्याजी से कह रही थी कि लाजान धानांश संभ्रष्टान के खील और धान जो संभ्रष्टान माने भाड़ में भुन के आए हैं ऐसे भाड़ के भुने हुए रोस्टेड जो धान और लाजा है पृथुकान जो चावल है मुर्मुरा पृथकान घृतभर्जेता घी में जो भून लिए गए हैं उनको जो मुरमरा लाज धान ये आए हैं इनको घी में और भून करके कृत् बिंदे उसने सुंदर खाण का गाढ़ी चाशनी बनाना चाशनी बना करके जरा सा तपका करके देख लेना यदि उसका बन जाए, चिपकती है तो वो चिपकेगी नहीं चढ़ेगी नहीं और यदि उसकी बूद बनने लगे माने चार तार की चाशनी पक्की वो बन जाए, तो फिर उस चाशनी में उनको डाल देना भुने हुए बे धान चना चावल मुरमरा, इनको डाल, डाल करके और इनकी सुंदर चिक्की बना ले तो इनको करके घृतवा बिंधे सीता क्वाथी जो सीता मने खां उसका जो क्वाथ है उस क्वाथ को बना करके समुद्ध और मूंग जो है उनको भी भूल भून करके उनके भी मोदक बना दे और ऐसे ही जो मूंग का आटा इत्यादि चोरठा का आटा इनको कहीं भून करके और इनमें बूरा मिला करके फिर इनके सुंदर मूंग के लड्डू बेसन के लड्डू मोगर के लड्डू इनको उर्द के लड्डू इनको लड्डू इनके और बना आगे कह रही हैं श्री यशोदा जी आदेश दे रही हैं 322 सौ है कि रंभे करम्भम कुरुषात कुंभो भा फल शर्कर आद्यक्वाम्रनोज्ञा घन क्षीर युतम विधि तुम करम सात कुंभ तुम पके हुए केले लो और पके हुए केले लेकर के और सात स्वर्ण का जो घड़ा है उस स्वर्ण के करम्भ मैने घड़े में पुण्या स्वरंभा फल शर्कर उन केले को डाल करके सुंदर फल डाल करके सुंदर चीनी डाल करके और दही जो है उसको डाल करके भी सुंदर तुम उनके लिए एक सत्तू डाल करके सुंदर सत्तू और इनके रस को बना ले इनके अः केला इत्यादिक डाल करके सुंदर वो जो चाट है वो चाट फल चाट इनको तुम बना और सत्व अलग बना मिला फिर आम निचोड़ करके निष्पीठ पक् रसम पके आम के रस को निचोड़ करके मनोज्ञ मनोज्ञ गोपी का नाम है अरे बेटी मनोज्ञा तू एक काम करना सीता धन क्षीर यूतम उसमें मिश्री मिलाकर के सीता माने मिश्री मिश्री मिलाकर के और घन क्षीर माने ओटा हुआ दूध अधोटा दूध उसमें मिलाकर के दही आम आम में अधीर यूतम विधि दूध डालकर के उसे अम्बरस बना लेपित यतु मया थिवसुगंधा पयसो दधी तदिष्ट गवनीत पिंड हमीन कुरंबे अरे बेटी किलंबे तू एक काम कर उत्थित यू मैं मचिव यू मया मथिता जिसको मैने मथकर के प्रातः काल जिस हय गवीन को निकाला माखन का एक नाम है हयन गवीन माने बीता हुआ कल यस्टरडे उसका गव माने गोदो उसका जो विकार है उसका नाम है हयन गवीन कल के दूध से निकला हुआ विकार माने कल के दूध को पहले जमाया गया और फिर सुबह मथकर के उसमें से जो माखन निकाला गया इसे माखन का नाम होता है कल के गोदू गाय के दूध का विकार तो यद मया मथित्वा मैंने मथकर के जो हयंगवीन निकाला है उसको तू तैयार कर ये हयंगवीन चार पांच गैया ऐसी हैं जो गैया केवल सुगंधी घास खाती है इलायची इत्यादि की सुगंध जिनमें है ऐसी घास को ही वे गाय खाती हैं, सुगंधा पद्मगंधा श्यामचंद्र की पांच सात गैया हैं। यशोदा जी इन गायों के दूध को सबके दूध में भेला नहीं करती है मिलाती नहीं उसको अलग रखती है और उन चार पांच गायों के दूध को दही को अलग से स्वयं मतने के लिए बैठती है इतनी गायों का जो दही मतना है वो तो अन्य गोपी अन्य दासी रहेंगी परंतु पांच सात जो गायें हैं सुगंधा पद्मगंधा जो केवल सुगंधी घास ही खाती हैं ऐसी गायों के दूध में स्वाभाविक रूप में केसर की इलायची की लौंग की सुगंध है उस दूध को यशोदा अलग रखती हैं और उस दूध को अपने हाथ से मस्ती है वो कन्हैया को अत्यंत अत्यंत प्यारा है तो सुगंधा सुगंधा नामक जो गाय है उसके दही के दूध को उसके दही के दही को उसके दूध का जो दही बन जमाया गया उसको मैंने मथा है तनिष्ट गंधम नवनीत पिंडम उस गाय के दूध में एक विशेषता है कि उसमें एला लवंग केसर इनकी सुगंध विराजमान है इला माने इलायची तो इनकी सुगंध उसमें स्वाभाविक रूप में विराजमान है उसके नवनीत पिंडम उसके माखन को हयंगमीनम जो कल के गोदो का विकार था ऐसे उस माखन को हयंगमीन मन माखन उसको कुर हो तू तैयार लम्बे तू उनको तैयार कर ये किलम्बाजी कहीं श्री राधारानी के साथ में भी जुड़ी हुई है और श्री नंद भवन की विशेष रूप से ये दासमी है तो किलंबे तुम उस काम को कर लो स्वयं दुग्धा ब्रजेंद्रेणो पृहितम धबला पावनाथम अंबिके मंदो तो श्रुतम कुर वत्सयोग त्व श्रुतम कुर श्रुत नहीं है श्रुत त्व तो श्रुतम कुर वत्स तो स्वयं दुग्धा ब्रजेंद्र श्री ब्रजेंद्र ने अर्थात नंद बाबा ने जिसको अपने हाथ से दोहा था वृजेन्द्र मानी श्री ब्रजराय न पति का नाम थोड़ी लेंगे इसी कहने व्रजेंद्र शो कह रही हैं कि श्री ने ने स्वयं अपने से गाय को दोहा ब्रजेंद्रबला नाम करके जो गाय है उसके दूध को दो करके उनने भेजा है पानार्थम अंबिके मंदम अरे अंबिका ये नाम है अरे अंबिका तू कन्हैया के पान करने के लिए उस दूध को अलग से तम श्रुतम बत्सय राम कृष्ण इन दोनों के लिए तुम उसको उठा दो और बढ़िया उठा दो ये दूध जो है वो श्री ब्रजराज ने भेजा है उसको अलग से उठा देषिज दर्वी निवही परी परिताम मृदारिक भाज गई शिशो चुनली चया ढिया मन लिप्ताम तुग्धशालाम ब्रजताश बाला अरे बालाओ तुम दूध घर में जाओ बाबा के यहां पर दूध घर सखरी और निखरी ये तीन प्रकार की रसोई अलग अलग है सो कह रहे हैं कि अरी गोपियों तुम दूध घर में जाओ दूध घर की रसोई में वहां पर ऋषिश दरवी देवाही परिता वहां पर दरवी माने जो करछी है करछी पलता ये सब रखे हुए इनको जो लकड़ी के बने हुए हैं कहीं कहीं मिट्टी और लकड़ी इन दोनों के बने हुए जो पलटा झरी झाड़ी ये जो लकड़ी की बनी हुई है वे सब रखी हैं सो रिजिश दर्मी रिजिश माने मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई जो दर्मी माने जो कोचा हैं, उन कोचा लकड़ी के बने हुए कोचा आदि इनको लेकर के निवही परिताम मृदार कुंड आदि भाजन आदि और कहीं लकड़ी के और मिट्टी के जो भाजन हैं, वे भाजन भी बने हुए हैं मिट्टी के लकड़ी के बने हुए जो भाजन हैं, वे भी वहां पर तैयार हैं, चुनली चाय भ्याम वहां पर अलग अलग कई चूल्हे भी बने हुए हैं उन चूल्हों के ऊपर जो मम सिक्त लिपता मैंने जिनको सुंदर गोबर से लिपवा दिया है तो मम चुन्नी अध्याम मेरी जो दूध घर की रसोई है वहां पर तुम जाओ और वहां पर सिक्त लिपता वहां पर जिनको धोकर के और जिनको मिट्टी से सुंदर चिकनी मिट्टी से उन चूल्हों को लिप दिया गया है तुग्धशाला ऐसी दुग्धशाला में अरे बालाओ तुम जाओ बेटियों तुम जाओ तो ऋषि जी दर्वी माने लकड़ी की बनी हुई जो दरबी माने कोंचा पलटा उनके समूह से युक्त मृदार मिट्टी के और दारू के कुंडे अधिक जिसमें अनेक पात्र रखे हैं मिट्टी के बने हुए और लकड़ी के बने हुए चुनली चया ढ्या और जहां पर सुंदर चुल्ली माने चूल्हे वे भी जहां पर विराजमान हैं ऐसे ममसित लिप्ताम जिनको धो करके मैंने लिब्बाया है ऐसे दुग्धशाला बाला ऐसी दुग्धशाला में अरि बालाओ तुम सब जाओ ताने ताने नानोपकरण त्य पात्र स्वाधा और अरे धनिष्ठा ये धनिष्ठा दासी तो श्याम सुंदर की ओर से कई दौत्य करने वाली है ये नंद भवन की दासी है तो धनिष्ठा से कह रही है अरे धनिष्ठा और रसोई ले जाकर के मध्यान्ह में शाम सुंदर जब गैया चराते हैं तो धनिष्ठा जी ही कावरों में रसोई के बड़े बड़े बात बर्तन गोपों सेवकों के कंधे के ऊपर रखवा करके और बड़े बड़े पात्र जो है उनसे उन श्री कृष्ण के पास में भिजवाती है और वहां श्री कृष्ण कभी काम मन में भोजन थाली के ऊपर विराजमान होकर के वहां आनंद से भोजन करते तो भोजन थाली की तो यहां से छाक जाती है श्री धनिष्ठा जी लेकर के जाती हैं और फिर शाम सुंदर वहां सखाओं के बीच में बैठ करके छाका रोकते हैं घर में बैठकर के भोजन करके गए मध्यान्ह में कुछ देर के बाद में श्री काम में भोजन थाली में वहां पर भी आप छाका रोक तो अरे अनिष्ठे नानों पर धनिष्ठे के विविध प्रकार के जो उपकरण बड़े बड़े जो पात्र हैं उन पात्रों को निष्काश निकालो और तत्त भांडे व्य अलग अलग बड़े बड़े जो पात्र हैं गंगाल उन गंगालों में बड़े बड़े चरी उन चरियों में सुंदर ढेगची जो हैं उनमें पात्र दापे हो और उन पात्रों में सामान निकाल करके तुम उनको रसोई के लिए देती जाम तुलस्या रंगण मालिकोषालय तो स्म दिया दासी गण दापे तत् तत्व अब बेटा भंडार घन में अरि तुलसी अरि रंगण मालिका तुलसी जी और रंगण मालिका इनको यशोदा जी ने आदेश दिया कि तत्त पदार्था जहां जिस चीज की जरूरत है जो विशेष पदार्थ हैं उनको इस सहानया या रंगण मालिक इस तुलसी की सहायता लेते हुए तुलसी और तु, रंगन का, तुम रंगण मालिका तुम दोनों की दोनों भंडार घर में जाकर के विभिन्न पदार्थों को त्वरित शीघ्रता से आनी लेकर के आओ और उन सामान को रसोई घर में पहुंचाओ कोशालय तो अस्म दिया भंडार घर से कोशालय से उन सामान को लेकर के आओ और दासी गणई दापे तत्व तक्र दासीयों को ले लेना और दासी गणों के द्वारा उन सामान को रसोई में भिजवाओ दापे मैंने जलवाओ रसोई में जमीन पड़ेगा तो अनेक प्रकार के उपकरण मैंने रसोई के बर्तन रसोई की सामग्री और धनिष्ठ के अभी धनिष्ठा उनको आमीय कोशालय तह भंडार घर से लाकर के हमारी जो दासीगण है उन दासीगणों के माध्यम से रसोई में भिजवा तथ्य तथ्य आम्रात काम्र फलपुर करीर धात्री लिमपाकोल रुचि फलान काम तई लई चरम स लवड़े किल संधिता मूलाद्रक मुखानुच रोचक आम तत्त फिर आम्रातक आम्रफल पूर करीर धात्री तुम आम्रातक आम्राथ आम्रत मैने आंवला आंवले फिर आम्र माने आम आम्र फल फिर करीर माने कैटी टैटी फिर लिमपाख धात्री धात्री माने छोटा आंवला फिर लिम्पाख माने बड़े नींबू फिर कोली माने बेल बेर। फिर और दूसरे दूसरे फोल फल जो हैं, उनके साथ में तैले चिरम स किल संधता जिनको पहले तेल और लवण के साथ में मसाले डाल करके जिनके आचार बनाए गए हैं ये फलों के जो अचार बनाए गए हैं उन अचारों को लेकर के मूला माने मूला इसके बाद में अर्द्रकानी अदरक अर्दरक अदरक इन सबों के भी अचार अलग अलग बनाए गए हैं उनको भी तुम भंडार घर से निकाल करके ले आओ और उनको भी सजाओ तो आंवला आम नींबू करीर माने टेठी धात्री माने छोटे आंवला इन सब की जो सामग्री है उनके जो अचार हैं उनको ला करके रखो मत्सन्य का रस शुरोषित पक्व चिंचा धात्री रसाल बदरी शकलान यदबत निष्काशो त्विह मंथन कांचन भाजनेशु और अरे इंदुमुखी तुम कांचन भाजनेशु सोने के जो पात्र हैं उन सोने के पात्रों के ऊपर मत्स्य डिका मान मिश्री उनसे मिला के रस चिरोषित पक्व रस में सुंदर बनाई हुई जो रस जिसको बहुत देर तक डाल रखा गया है चाशनी में मत्सध्य का रस में चाशनी में जिनको डाला गया है ऐसे पक्को चिंचा पकी हुई जो इमली फिर धात्री माने जो आमले और रसाल माने सुंदर आम और बदरी शकलानी और बेर इनके भी सुंदर मुरब्बे बनाए गए हैं चाशनी में डालकर के सजा करके इनके मुरब्बे बनाए गए हैं और उन बदरी शकलान तदबत निष्काश्य भोग तो बड़े पात्रों में से उनको निकाल करके सोने के कटोरों कटोराओं में उन सारे मुरब्बों को रखो सो तेल नमक के मिर्ची के तो अचार और सोने के कटोराओं में सुंदर मुरब्बा सब प्रकार के उनको बना करके रखो और फलों को ही कहीं चाशनी में डाल करके गाढ़ी चाशनी में डाल करके उनका सुंदर तुम जो फल हैं, उनको भी तो बिलसारू ऐसे जो बिलसारू हैं, बिलसारू कहते हैं जहां फलों के मोटे टू काट करके और उनको फिर खोलती हुई चाशनी में डाल करके और धीरे से निकाल दिया जाए इतने में भी पक जाएंगे पके हुए तो पहले ही हैं, बहुत देर पकाया जाएगा तो फिर उसमें घुल जाएंगे तो घुले नहीं तो वो चाशनी में आ जाए तो वो बिलसारू जो है वो बिलसारू उनको तुम बना करके रखो ऐसे तैटी आचार वे जिनमें बिना पानी के केवल तेल में धूप में जिनको पकाया जाए उनका नाम है आचार साधान उनका नाम जहां राई में डाल करके थोड़ा पानी डाल करके अध हुए आधे आधे कच्चे उबले हुए उनको राई में डाल दिया जाए तो उससे साधान बनेंगे और फल जो है उनको चाशनी में डाला जाए तो उससे बिलसारू बन जाएगा और चाशनी में ही यदि उनको पकाया जाए तो फिर वे मुरब्बा बन जाएंगे गाढ़ी चाशनी में कई बार उनका क्वाथ लेने पर फिर वे मुरब्बा बन जाएंगे तो टैटी अचारू मुरब्बा इन सबों को तुम तैयार करो निष्काश्यो त्वरित इन सब चीजों को अचार सधान और जो मुहरबा और बिलसारू हैं इनको निकाल करके मंथन का कुलेभ्य मथनियों में जो रखे गए हैं घरों में जो रखे गए हैं ऐसे मिट्टी के पात्रों में उनमें जो रखे गए हैं उनमें भी रहेंगे यदि उनको धातु के पात्र में रखा जाएगा तो धातु के पात्र को तो नीला कर देंगे खटास खटा से और उनका अपना स्वाद भी बिगड़ जाएगा अतः अचार को रखने के लिए तो बर्नी की जरूरत मिट्टी की बर्नी की जरूरत उसमें ही वो सुरक्षित रहे धातु में सुरक्षित नहीं रहते तो मंथन का उपलेभ्य जो मथानी है बर्नी है उन बर्नियों से निकाल करके खी कांचन भाजनेशु अरिंदुमुखी कांचन पात्रों में ले जा करके उनको रखो शुभे भरण पीवरे हस्ते चुल्ली चयो चय घृता मंथनीसु दुग्धान भारिक गणो गोष्ठा वत्साह शनि श्रृपये तू युयम अरी शे ये नाम है अरी शुभे अरी भरणी अरी पीवरी अरे तुम जल्दी से रसोई में जाओ और अलग अलग चूल्हे तैयार करो जो कहागण हैं वे भारवाही कहागण वे दूध लेकर के आ रहे हैं दूध के बड़े बड़ बड़े चरी जो हैं उनको लेकर के आ रहे हैं उनको लाए गए दूध के पात्रों को यहां चूल्हे के ऊपर बड़े बड़े जो कढ़ाव हैं उनमें धीरे से डाल करके उनको शनई श्रपय तो श्रपय तो माने उनको जल्दी से उबालो उनको ओटाओ तो ओटाने का जो कार्य है उस ओटाने का कार्य विशेष रूप से तुम करते हुए गिराइ तो शनि सृपयता उनको विशेष रूप से ओटाने का जो कार्य है दूध को उनको श्री लोकनाथ चक्रवर्ती उनकी विशेष सेवा है दूध लौटाने की और एकदम लोकनाथ चक्रवर्ती बे बीमा पड़ कहीं रसोई की नहीं और ठाकुर जी जो है उनने स्वयं लोकनाथ जी का रूप धारण करके और दूध होंटा सब ये समझ रहे हैं कि जैसे रोज उठाते हैं ऐसे दूध उठा रहे होंगे ठाकुर तो जी ने स्वयं उनका ही स्वरूप धारण करके उठा दिया और रहे हैं मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ बीमार बुखार आ रहा है और ये कौन दूध उठा गया बोले आप ही तो उठा रहे थे हमने तो आपको देखा है दूध हौटाते तो ऐसी ठाकुर सेवा करते हुए अनेक अनेक जगह तो ये दूध उठाने की सेवा वो भी एक विशेष सेवा तो वो भी प्रदान कर रहे सिस्टम का जात शर्मिका आयताम सविता राधा तो का भुक्तावशिष्ट संभुज तो जात शर्मिका इधर श्री प्रिया जी जिस समय कलेवा करने के लिए बैठी उस समय चुपके से ला करके प्रिया जी को स्वाद नहीं आ रहा है चुपके से ला करके धनिष्ठा जी ने श्याम सुंदर के अधरामृत युक्त फेला लव कोई प्रसाद को ला करके श्री प्रिया जी को चुपके से परोस दिया राधा रानी को चुपके से परोस दिया तो श्याम के अधिक का पान करके उस समय परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है तो कांत भुक्त अवशिष्टा श्याम के प्रसादी उनको समुझ जात संग काम उन का पान करके श्री राधा रानी को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई गौरीय परंपरा में कहीं द्वितीय भोग की एक पद्धति भी प्राप्त है प्रथम भोग जो है जैसे प्रियालाल यदि अलग अलग हैं कहीं नंद भवन में भोजन कर रहे हैं तो एक भोग श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर लिया गया और उसी में से चुरा करके जो सखी है वो अलग रख लेती है और श्री प्रिया जी जब भोजन करती हैं तो उसमें मिला करके उनको देती है तो प्रिया जी को परम संतोष होता है जहां नकुंज में वहां पर संकोच है नहीं वहां एक साथ भोजन करेंगे श्री युग सरकार कभी नंद भवन में है तो वहां पर एक साथ भोजन करेंगे नहीं वहां पर श्री धनिष्ठा दासी श्री प्रिया उनके अधरा प्रिया को श्याम सुंदर का समर्पित कर देती तो ये कांत भुक्तान शिष्टांग कांत के बचे हुए भोजन को श्री किंचित मन उसमें से प्रसाद लेकर के समुज्जित जात शर्म्य काम उनका भोजन करके श्री राधिका को जात शर्म काम परम आनंद की प्राप्ति हुई शर्मा शर्म माने आनंद किसी का सरनेम भी होता है शर्मा माने जो सना ब्रह्मानंद में लीन रहे उसका नाम शर्मा ब्राह्मण लोग क्यों है वो अपने नाम के आगे शर्मा लगाते हैं जितने भी वैश्य हैं वे अपने नाम के आगे गुप्ता लगाते हैं गुप्त और जितने भी क्षत्रिय हैं वे अपने नाम के आगे वर्मा लगाते तो शर्मा वर्मा और गुप्ता ये गुप्ता तो अंग्रेजी जी समय हो गया गुप्त का गुप्ता राम का राम तो शर्मा वर्मा और वर्मन और गुप्ता गुप्त तो शर्मा वर्मन और गुप्त ये कहीं सामान्य जाति के लिए किसी भी अल्ल उनकी कुछ भी हो उनके गोत्र और अन्वय कुछ भी हो परंतु प्रत्येक वैश्य वह अपने नाम के आगे गुप्त लगा सकता है प्रत्येक ब्राह्मण अपने नाम के आगे शर्मा लगा सकता है और प्रत्येक क्षत्रिय अपने नाम के आगे वर्मन शब्द का प्रयोग कर सकता है वर्मा शब्द का वर्मन शब्द का ही वर्मा बन जाएगा तो वर्मा शब्द का प्रयोग कर सकते तो यहाँ पर तो शर्म शब्द शंत, शर्मा शब्द का अर्थ होता है आनंद जो आनंदित रहे आनंद प्रदान करे ऐसे ब्राह्मणों ब्राह्मणों को शर्मा कहा जाता है का है का यह स्वभाव भी ठीक तो करी श्याम सुंदर के द्वारा खाए गए भोजन किए गए उसमें से ही थोड़ा सा थे संप्रक्त पदार्थ ला करके द्वितीय भोग के रूप में श्री राधा रानी को समर्पित कर दिया जाता है इसलिए दो बार भोग लगाने की कई पद्धति भी है पहला भोग जो है वो तो कई दशाक्षर मंत्र के द्वारा तुलसी समर्पित करके पहला भोग लगाया जाता है और द्वितीय मंत्र जो है वो श्री राधिका मंत्र के साथ में द्वितीय जो भोग है उसको लगाने की भी पद्धति प्रसिद्ध है ये पद्धति जहा नुकुंज और गोष्ठ विरुद्ध सेवा है वहां पर तो ये सेवा पद्धति प्राप्त है जहां श्री नुकुंज की ही एकमात्र सेवा है या नुकुंज के भावना से जहाँ सेवा हो रही है वहां केवल एक ही भोग लग रहा वहां पर दो भोग लगाने की पद्धति नहीं है वहां पर एक ही भोग एक साथ तो नम्बार के इत्यादि की जो संप्रदाय है उनमें तो एक भाव एक भोग परंतु जो गौरी संप्रदाय है उसमें कहीं दो बार भोग लगाने की पद्धति श्री राधिका जो है उनके मंत्र से दोबारा उस भोग को जैसे शिवप्रिया जी बाद में भोजन करेंगी तो शाम सुंदर के फिलहाल भाव को वहां समर्पित किया गया ये भावना भी उसने विराजमान और शिवप्रियालाल इन दोनों ने जो भोग आरोप लिया है वो ही फिर जो गुरु परिजन है गुरजन उन गुरुजनों को कोई भोग लगाया जाएगा भोग लगा करके या बाहर जो भी और दूसरे आ, सारे स्वरूप विराजमान हैं, कहीं हनुमान जी है गणेश जी हैं कोई दूसरे देवता भी विराजमान हैं, उन सबों को भगवत ये रस की रीति महाप्रभु के लिए जो सिद्धांत में रीति है वो सिद्धांत की रीति है कि महाप्रभु को अंत भी दिया जा सकता है महाप्रभु को श्री कृष्ण प्रसाद भी समर्पित अनर्पित भी कृष्ण प्रसाद जो है वो भी समर्पित किए जा सकते तो असमर्पित भी श्रीमंद महाप्रभु को समर्पित किया जाता है एक साथ जहां पर विराजमान है वहां असमर्पित और कहीं कहीं अलग विराजमान है तो असमर्पित और एक साथ है तो कहीं समर्पित उनको भी अपने आप ही वो आ, समर्पित हो जाए तो दोनों प्रकार की जो नीति है वो शिष्टाचार में प्राप्त और उसी का एक कहीं संकेत यहाँ पर ये दे दिया गया कि सिस्टम अब ये कांत ये कहीं दंपति भाव से नहीं है ये स्त्री पुरुष पति पत्नी इनके भाव से ये समर्पण नहीं है बल्कि ये समर्पण श्री प्रिया जी की रुचि के अनुसार आनुकूल्य के अनुसार अनुकुल्य कृष्ण अनुशीलन तो कृष्ण कृष्णशी अनुशीलन के रूप में यह भाव समर्पित किया गया है यह द्वितीय भोग जो है क्यों कृष्ण प्रिया को जब तक प्यारे का फैला लव उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया फैला लव महाप्रभु ने चैतन चरतामृत में यह शब्द विशेष रूप से आया कृष्ण फेला लव माने कृष्ण के अधरामृत का भी उसमें संपर्क है फेला माने अधरामृत उस कृष्ण के ओठों का जो फैला लव है वो फूल फेला लव भी उसमें संप्रत है वो फैला लव जो वस्तु है उसको श्री कृष्ण और श्री राधा रानी बहुत क्योंकि उसमें अध्राम का स्वाद है इसलिए प्रिया की सुख की दृष्टि से वो द्वितीय भोग है वो कोई छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं राधा कृष्ण दोनों एक महाप्रभु का जो भोग समर्पण होगा वो भोग समर्पण अलग से गौर मंत्र की जरूरत नहीं अलग से किया भी जा सकता है अन्यथा दशाक्षर जो मंत्र है उस दशाक्षर मंत्र के द्वारा ही श्री महाप्रभु का भी समर्पण कृष्ण मंत्र से ही होगा जहां अर्चना की जा रही है महाप्रभु की कभी किसी विशेष अवसर पर तो वहां पर अर्घ पाद्य आचमनी आसन धूप दीप इन सबों को श्री गोपाल मंत्र जी हैं उन गोपाल मंत्र का उच्चारण करके गौरंगाए धूपम समर्पयामी दीपम समर्पयामी अर्घ्यम समर्पयामी पाद्यम समर्पयामी इस तरह से भी श्री महाप्रभु का पूजन किया जा सकता है महाप्रभु के पूजन में तुलसी श्रीमंत महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु इन तीन जो महाप्रभु जो प्रभु हैं तीन जो महाप्रभु हैं इन तीनों को तुलसी विष्णु तत्व होने के कारण इनको समर्पित की जा सकती है इनके चरणों में तुलसी समर्पण चरणों में तुलसी समर्पण किया जा सकता है क्योंकि ये विष्णु तत्व है परंतु जहां गुरुदेव का पूजन हो रहा है वहां तुलसी साधक चरणों में समर्पित नहीं करते हैं चंदन लगा करके तुलसी का पत्ता श्री गुरुदेव का जो चित्र है उस चित्र पर मस्तक के ऊपर चिपका दे तुलसी चरणों में समर्पित नहीं की जाएगी तो जो विष्णु तत्व हैं, उनको तुलसी समर्पण है जो विष्णु तत्व नहीं हैं, जीव कोटि में आते हैं या शक्ति कोटि में आते हैं उन शक्ति कोटि उनको जो तुलसी है वह उनके चरणों में समर्पण नहीं है उनके मस्तक के ऊपर तुलसी का समर्पण है तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है अलग अलग गुरु परंपरा हैं, जहां जिसके परिवार में गुरु परंपरा पर, पर, पर, से जो पद्धति है वो पद्धति उसके लिए सबसे बड़ी मान्य है परंतु सामान्यतः उसमें जो लॉजिक है वह इस प्रकार का विराजमान है तो प्रसंगानुसार कांत भुक्त अवशिष्ट समुजात का श्याम सुंदर के द्वारा प्रसादी भोजन को ग्रहण करके श्री राधा रानी को अब परम संतोष की प्राप्ति हुई अन्यथा उनका पेट नहीं भर रहा था राधा रानी जब तक कृष्ण अधराम संप्रत वस्तु का श्री राधा रानी भोजन नहीं करें तब तक उनका पेट नहीं भरा रहा एक साथ विराजमान हैं वहां पर तो एक खाली में भोजन कर लेंगे युवक सरकार जैसे नुकुंज मंदिर में वहां सखी गणा है और संकोच नहीं है परंतु नंद भवन में जहां पर नंद बाबा का संकोच है अन्य का भी संकोच है वहां पर श्री कृष्ण को समर्पित करके फिर उनका शेष जो है उनको सखीरण श्री राधिका को भी जब प्रदान करती हैं, तब उनको परम परम संतोष की प्राप्ति होती है तो कृष्ण भक्त अवशिष्ट कृष्ण के द्वारा भोजन करने पर जो बचा हुआ है उसको समुझे जात शर्म उनका भोजन करके श्री राधिका को परम परम संतोष की प्राप्ति हुई आयातम ताम स्व समीपे ताम राधाम आह स्व लाल सम भोजन करने के बाद में हाथ स्वच्छ करके श्री राधिका जिस समय श्री यशोदा जी के पास में आई उस समय श्री यशोदा जी परम परम आनंदित हो रही हैं। पूछ नहीं है बेटी धन से खाया के नहीं पेट भर के खाया क्या जल्दी तो नहीं की जल्दी मत करना भोजन करने में खूब आनंद से शांति से बैठ कर करके, के भोजन करना ऐसा कहकर के धन से खाई के नहीं इतनी जल्दी कैसे आ गई पेट भर के खा तो नहीं थी ऐसा कह करके श्री आयाताम स्वस्वी पे ताम कलेवा करके जब श्री राधारानी यशोदा जी के पास में आ रही है तब राधामलाल श्री यशोदाजी राधिकसे अत्यलालनापूर्वकदीर्ते कीवत पचनकला चतुरा कृता से धात्र तद रसवती प्रवेश पाकलता सखी कृत कर ज मुखी अरे कमल मुखी यशोदा जी स्नेह जे सास का बहु के जैसे प्रेम है ऐसे स्मशा प्रीति को धारण करती हुई उसी स्मशा प्रीति में ये श्री राधिका का, का लाल लड़ा तुम कह रही हैं कि अरे कमल मुखी सरसिज मुखी कीर्त दयिक कीर्त दयिक कीर्ति कीर्तिदा को मेरी सहेली जो कीर्तिदा है श्री भूषण बाबा उनकी शक्ति श्री कीर्त उन कीर्तदा जी को कीर्तदा को कीर्ति प्रदान करने वाली अली राधिका पाचन कला चतुरा तू तो पाचन कला में बड़ी चतुर है जिसकी विद्या रसना के ऊपर नृत्य करने करने वाली है जहां नल दमयंती का वर्णन आया और नल के गुणों का वर्णन किया गया है वहां पर नल राजा की प्रशंसा में कवि ने एक वचन कहे कि जिसकी विद्या रसनई कर्तनी रसना पर नृत्य करने वाली और रसनयिक नृत्य के दिखलाया कि नल राजा साहित्य कला में भी बड़ा प्रवीण था तो उसकी वाणी जो है वो जुहा के ऊपर नृत्य करती थी और रसनाई नृत्य ने कहकर कह के ये दिखलाया कि नल राजा वह रसोई की विद्या में भी पाक कला में भी बड़ा कुशल था इसलिए वो उसको अः रसनईक नर्तनी विद्या का स्वामी कहा गया राजा को वो रसोई बनाने में भी बड़ा कुशल और साहित्य में बोलने में भी बड़ा कुशल विद्या सरस्वती जो है वो विद्या उसकी जुवा के ऊपर नृत्य करने वाली थी यहां पर भी उसी वैसा ही एक भाव यहां पर प्रकट किया गया कि बेटे ये रसनिक नर्तनी विद्या तेरे पास में विराजमान है अर्थात रसोई बनाए तो चाटता रह जाए भोजन करने वाला और बोले तो सारा साहित्य सारा रस उसके जितने भी गुण वे सब तेरी वाणी में अपने आप प्रकट हो जाएं तो रसना में नृत्य करने वाली विद्या विराजमान है तो पाचन कला चतुरा कृता धात्रा विधाता ने बेटी तुझे पाचन कला में परम चतुर बनाया है तद अये रस्वती पाकम बेटी अब जाओ रसोई में जाकर के तुम पाक रचना करो ललताज सखी कृतेति कृत्यम ललताज सखियों ने वहां पर तुम्हारे लिए सारी सामग्री पहले से ही तैयार की हुई है इसलिए ललताज सखी कृता इति कृत्यम आज ये बनना है आज का मीनू ये है नहीं? तो आज ये, ये सामग्री बननी है ये इतिकर्ते, इतिकर्ते माने आज का जो प्रोग्राम है आज का जो मीनू है उस मीनू को ललताजी ने वहां पर पहले ही तैयार कर दिया आजकल जिसको मीनू कहते तो वो पहले से ही वहां तैयार कर दिया है ललताज सखी कृतिक ललताज सखी के द्वारा इति कृत्यम योजना आज की सूची वो बना दी गई है शशमुख शारदाम शतम जय सुख मनो नये ममेत सुमनोहरा लता ना सा शशमुख अभिचंद राधे के शरणाम शतम् जयती तू सौ वर्ष तक जिए जीवे शरद शतम्, जीव शरद शतम् ऐसे यहां कर रहे हैं कि तू सौ वर्ष तक जिए आयुष्मान भव ये, ये भारतीय पद्धति में एक सामान्य आशीर्वाद है कोई भी प्रणाम करे सबको आयुष्मान आयुष्मान भाव ये भारतीय संस्कृति का एक भारतीय शिष्टाचार का एक सामान्य आशीर्वाद है तो यहां पर श्री यशोदा जी उसी सामान्य जो शिष्टाचार उसका पालन करते हुए कह रहे हैं कि शरणाम शतम जय बेटी तू सौ शरद शु जी जीवे में शरद शतम् सौ शरद ऋतु तू जी और जय मुक्त होकर के विराजमान हो सुख मनो नय ने ममे क्यु बेटी तुम मेरे मन और नयन को सौ वर्ष तक आनंद देती रहो सौ वर्ष जियो और मेरे नेत्रों को आनंद देती रहो इस समय से तुम हमारे नेत्र का आनंद वर्धन करो अनयत सुमनोहरा कदाली उस समय सुमनोहरा तदाली उस समय श्री राधिका को उनकी जितनी भी सखी वे हाथ पकड़ करके ले चली बोले चल चल, चल चल चल चलती, चलती हैं रसोई में चलती हैं उत्साह बड़ा भारी है रसोई का इसलिए अना सुमनोहरा तदाली उनकी राधिका की जितनी भी सखी हैं वे, वे श्री राधिका को ले गए तुल बत्सलता लता नता आज जितनी भी सखीगण है बे समतुल समान गुण वाली होकर के विराजमान है और श्री यशोदा भी आज बसलता लता श्री बात्सल की लता होकर के विराजमान है ना सा, सारी गोपियों ने उस समय यशोदा को प्रणाम किया और यशोदा को प्रणाम करके सब उस समय ले चली हैं राधा का गोष्ठरी गोष्ठेश्वरी समभिवाद्य विशेष नम्रा गोष्टेश्वरी को अभि करके सम्यक अभिवाद्यो सम्यक अभिवादन करके विशेष नम्रा विशेष रूप से श्री राधिका प्रणत है तत्पाण पद्म धृत पाण अतीब कमरा श्री राधिका ने उस समय यशोदा जी के चरणों को अपने हाथों से छुआ तत्पाने तत्पाण पद्म पाने श्री यशोदा के चरणों में अपने हाथ को लगा कर के अतीब कमरा परम सुंदरी कमर सुंदरी श्री राधिका अत्यंत सुंदरी है आसाध्य राम जननी प्रणमा यशोदा के पायन लग के श्री राधिका उस समय रसोई पहुंची और रसोई के द्वार पर ही स्वागत करने के लिए श्री बलराम जननी रोहिणी खड़ी हुई हैं, सो रोहिणी जी के भी पायन लगी सो आसाध्य राम जननी प्रणनाम राम जननी श्री रोहिणी उन रोहिणी जी के भी चरणों में लगी है प्रणनाम याता मध्यक्षता में पचन कर्म में साधि जाता उस समय ये उस पाक कार्य की पूरी की पूरी अध्यक्षता पचन कर्मिणी जो पाचन के कर्म में रसोई के काम में अध्यक्ष है उस रसोई की अध्यक्षा होकर के जो श्री यमुना श्री रोहिणी मैया विराजमान हैं उन रोहिणी जी के पास में आए और राधिका ने रोहिणी जी को भी प्रणाम इस प्रकार आनंदपूरक श्री राधिका ने अब रसोई में प्रवेश कर लिया है अब रसोई में प्रवेश करके जैसे वे अब रसोई के कार्य को संपादन करेंगे उसने लीला का आगे चिंतन करेंगे बोला श्रीलाल नी नीला की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री हरि गोविंद जय जय गौर हरि बोध जय जय श्री राधेश